किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए अपनी फसल में दुकान से दवाई लेकर आएगा तो जो भी दवाई का डिब्बा है उस पर आपको लिखा मिलेगा ये पॉइजन जहर लेकिन जहर का मतलब है दूसरे को मारना चाहे वो कीट हो चाहे आदमी हो लेकिन जैविक खेती में जितने भी स्प्रे किए जाते हैं वो किसी कीट को मारने के लिए नहीं किए जाते वो स्प्रे क्या करते हैं एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं हमारी फसल को उसका अलग स्वाद होता है कभी तीखा भी स्वाद हो सकता है उसका कभी कड़वा भी हो सकता है जब हम उसका स्प्रे करते हैं तो वो उस पर एक लेयर बनाता है और कीट आएंगे जैविक फसल में ज्यादा कीट आते हैं भाई आदमी ज्यादा काबिल है लड़का है ज्यादा काबिल है सरकारी नौकरी लग गया तो उसके रिश्तों की लाइन लग जाती है।, है ना दूसरे प्रदेश में से भी आते हैं रिश्ते वाले और एक निकम्मा बच्चा है उसके तो रिश्तेदार भी चकते हैं उससे तो जैविक फसल में जब आपके खेत में जैविक फसल होती है तो उसमें खुशबू होती है कीट पतंगे ज्यादा आते हैं किसान को ज्यादा चौकस रहना पड़ता है तो उसके लिए वो नियमित स्प्रे करना ज़रूरी होता है अभी एक किसान ने पूछा था कि अमर उद पर क्या करें तो हर चौथे दिन अग्नि का स्प्रे करें आप वो क्या काम करेगा कीट पतंगों को नहीं बगाएगा लेकिन आपके फल के ऊपर वो एक सुरक्षा कवच बनाएगा कीट आएगा उसके ऊपर बैठेगा और उसको खुशबू आएगी कि वो खुशबू उसके लायक नहीं है भाई मैं किसी के घर पे चला जाऊँ मैं मानबन करे और वो मुझे ना तो पानी पिलाए ना चाय पिलाए और बात भी ना करे तो क्या होगा एक बार चला जाऊँगा मैं दूसरी बार नहीं जाऊँगा कोई इमरजेंसी होगी तो मुँह दूसरी तरफ करके मैं बैठ जाऊँगा इतना ही हो सकता है तो ऐसे कीट पतंगे करते हैं तो वो आएंगे आपकी फसल पर जो भी उसका स्वाद आपने स्प्रे जिस भी तरह का आपने स्प्रे किया है वो उसको चखेंगे और खाएंगे भी आराम से थोड़ी देर में उनको लगेगा भाई ये खाने लायक नहीं है एक तो काम ये करती है दूसरा काम है जब फ्रूट फ्लाई वो गिया के फल पर भी आती है तोरी के फल पर भी आती है वो आएगी लार्वा छोड़ के जाएगी धीरे धीरे कीड़े भी बनेंगे उसमें तो आपने चौथे दिन हर चौथे दिन गग्नि स्तर का आप स्प्रे करोगे तो वो लारवा है वो फल से गिर जाएगा भिंडी में सबसे ज़्यादा समस्याएँ होती है सबसे ज़्यादा बीमारियों का इस्तेमाल होता है उसका सबसे सरल तरीका बगैर दवाई के भी शाम को सूर्य छिपने से पहले एक घंटा पहले आप अपने जब फूल खिले हुए हैं बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एक बार दो तीन दिन आप अपने खेत को जब भिंडी का खेत है उसमें फूल खिले हुए हैं तो आप ऑब्जर्व कर लो कि भाई सूर्य छिपने से एक घंटा पहले या दो घंटे पहले आपके जो भिंडी के खिले हुए फूल हैं वो बंद होना शुरू कब होते हैं फूलों के बंद होने से पहले आप उस पर केवल पानी का स्प्रे कर दो चौथे व हर चौथे दिन और स्प्रे आपने इस तरह से करना है कि जो फुहार है तेज ना हो पहली बात है जो आपका पेट्रोल का या डीजल की मशीन होती है उसको आप अवॉइड करो बिजली की मशीन जिसके पानी में दबाव है प्रेशर है वो कम हो तो आपका जो पानी है वो फूल के अंदर जाए फ्रूट फ्लाई वो फूल के अंदर बैठ के आराम से लार्वा छोड़ के जाती है शाम को वो फूल बंद हो जाता है वो लार्वा नमी लेके धीरे धीरे अंडा बन जाता है कीड़ा बन जाता है फल बनना शुरू हो जाता है किसान को पता ही नहीं चलता कीड़ा कहाँ से आ गया ना बाहर से आ ना मक्खी दिखाई दे रही तो जैसे ही आप अपने पानी के स्प्रे से उसको स्प्रे करोगे फूल के अंदर से लारवा गिर जाएगा लार्वा गिरते ही आपकी फसल टनाटन हर चौथे दिन स्प्रे करो छः साल से हम कर रहे हैं कई तरह के अग्निस्त्र भी इस्तेमाल किए भिंडी में वो भी इस्तेमाल किए लेकिन पानी का गजब का काम है सिर्फ इतना करना है उसको लार्वा को आपने गिराना है ऐसा ही अमरूद पे होता है अमरूद पे आप खाली अग्नि स्त्र का कर दोगे सर्वोत्तम है नहीं कर पाते पानी का कर दो भाई पानी का तो कर सकते हो आप स्प्रे हर चौथे दिन पानी का स्प्रे कर दो लार्वा को फल से आप गिरा दो अग्निस्तर से इतना हो जाएगा आपकी फसल को सुरक्षा कवच मिलेगा पानी से करोगे वो सुरक्षा कवच आपको नहीं मिलेगा और कोई कीट पतंगा भागता नहीं आते हैं बेचारे लेकिन आप नियमित रूप से आपने बीच में तोड़ दिया ना स्तर है उसका असर होता है जी उसकी गंध होती है वो तीन दिन तक रहेगी चौथे दिन कम हो जाएगी जीवामृत है उसका स्प्रे है उसका असर है लेकिन जब तक उसका असर रहेगा उससे पहले आप अगला स्प्रे कर दो आपने बीच में तोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी एक बैंगन वाले किसानों को बड़ी समस्या होती है हमारा जो मौसम है वो पांच महीने बैंगन की फसल के लिए अनुमति देता है मार्च अप्रैल अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसके अलावा अगर आप किसी भी और महीने में बैंगन की फसल होंगे तो आपकी फसल में समस्या आएंगी आएंगी और बैंगन का भी यही सरल तरीका है बैंगन का फूल थोड़ा और नाजुक होता है उसमें भी आप नियमित रूप से फूल बंद होने से पहले स्प्रे करो और उसका लार्वा झड़ जाता है उसमें वही होता है वही मक्खी होती है फ्रूट फ्लाई होती है दो तीन किस्म की होती है वो वो अंडे देती हैं बस आपने उसको लार्वा को गिराना है आपकी फसल है वो खुशहाल रहेगी धन्यवाद